रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक अड़तीसवा अठारह साहा तिरानवे से 1956 तक बहुत गैर बराबरी वाले समाज में निचली जाति के लोगों के साथ अक्सर नाइंसाफी होती है और उन्हें दबाया जाता है इससे वे अपनी क्षमताओं को पूरी तरह विकसित करने में असमर्थ रहते हैं, पर यही असमानता की भावना कई होनहार लोगों को दासता की बेड़ियों को तोड़ने की प्रेरणा भी देती है डॉक्टर मेघनाथ साहा एक ऐसे ही अग्रणी भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने संघर्ष और अधिक लगन द्वारा सामाजिक बंधनों को तोड़ा मेघनाथ साहा का जन्म 6 अक्टूबर 1893 को सेयोरातली में हुआ यह स्थान अब बांग्लादेश में है उनके पिता जगन्नाथ साहा परचून की एक छोटी दुकान चलाते थे जब मेघनाथ का जन्म हुआ तब घनघोर तूफान आया हुआ था और धुआध बारिश हो रही थी इसीलिए नवजात शिशु का नाम मेघनाथ रखा गया मेघनाथ के माता पिता गरीब थे उनके भाई स्कूल में फेल हो गए थे इसलिए माता पिता ने मेघनाथ को स्कूल भेजकर कर पैसे करने की जरूरत नहीं समझी परंतु मेघनाथ बहुत होशियार थे और वे अपने जन्म और जाति के बंधनों को तोड़ना चाहते थे माध्यमिक विद्यालय घर से दूर था इसलिए उन्हें विद्यालय के पास ही एक दयालु व्यक्ति के साथ रहना पड़ा परन्तु वे दयालु व्यक्ति भी सामाजिक से नहीं उठे थे मेघनाथ को अपने बर्तन स्वयं मानने पड़ते थे क्योंकि कोई और उन्हें छूता नहीं था पर मेघनाथ ने इन सब बातों को धैर्यपूर्वक सहा 1905 में उन्होंने मिडिल स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की और पूरे ढाका मंडल में प्रथम आए उसके बाद उन्होंने ढाका शहर में ही कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया बांटो और राजकरो के सिद्धांत द्वारा अंग्रेज भारत पर शासन करने में सफल हुए थे लॉर्ड करचिन ने बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी दो हिस्सों में बांट दिया बंटवारे का कारण प्रशासनिक सुविधा बताया गया परंतु एक भाग में हिंदुओं और दूसरे में मुसलमानों का बाहुल्य था इसलिए इसके पीछे छिपी अंग्रेजों की कूटनीति स्पष्ट थी, थी। राष्ट्रवादी बंगालियों ने इस बंटवारे का विरोध किया युवा मेघना ने अंग्रेज विरोधी आंदोलन में भाग लिया और इस कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया सौभाग्य से एक अन्य स्कूल ने उन्हें दाखिला दे दिया 1911 में उन्होंने विज्ञान विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण कर कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया